कर रहा था की भाष्यकार भगवान ने कहा था यह भी उत्तम क्या कहा यहाँ ये यह कहा कि ये ही विजी विशेष सकर्म करु जो जीने की इच्छा रखता है मने संसार के भोगों में आशक्त करनी है ऐसा जो जीने की इच्छा रखता है वह कर्म वो तो कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा रखे यही इसके लिए उपाय है और दूसरे के लिए कह दिया ईसा सर्वं कर गुम देने तक तेन गुम थोड़ा सा जो है टीका की बात रह गई थी उसको देखिए रागिना कर्म विहित जो जीने की इच्छा रखने वाला है यानी फल का रागी आशा जीने की इच्छा रखने वाले का मतलब संसार था, फल में उसकी आसक्ति है। तो उसके लिए क्या कहा कि कर्म भी तब तो, उसके लिए तो कर्म का विधान सृती ने किया तो उसके लिए कर्म का विधान कर दिया और दूसरे के लिए क्या कहा सर्व ईश्वरी वित ज्ञानो तक त्यागोविष्ठ और जो ज्ञानमार्गी है माने जगत के फल की इच्छा नहीं रखता है उसके लिए कह दिया कि जो है त्याग कह दिया ने त्याग जो है वह तेन त्यक तेन भुंजी था कह लिया। दूसरी चीज ये है कि धन संपन्न सर्मण अथम मंत्राधिकारी धनाकांक्षा निषेधेन कर्माधिकारेध प्रतीयते एक व्यवस्था बड़ी विलक्षण आपने यहां की थी कि धन की छूट किसको थी धन कमाने की छूट किसको थी गृहस्थ जो स्त्री परिग्रह करता है वही धन का संग्रह करने का अधिकारी क्यों ऐसा था कि ब्रह्मचारी का भोजन तो गृहस्थ के घर में बना हुआ है वान का भी भोजन बना हुआ है तो मानव प्रति जंगल में अपना जो है कंद मूल पर इत्यादि का लेता है सन्यासी का भोजन भी गृहस्थी के घर में बना हुआ है तो ये तीनों का जो भोजन तो गृहस्थ के घर में बना हुआ है और इसको कोई दूसरा जो है परिग्रह तो है नहीं तो धन काहे के लिए इसको धन की क्या आवश्यकता इसलिए जब पहले जाया में से संकल्प करेगा तब तो अब धन की जरूरत होगी अब इसके बाद धन की जरूरत होगी मुझे चाहिए तो वित्त किस लिए चाहिए कर्म करने के लिए वित्त चाहिए और यार सन्यासी के लिए क्या होगा है जगत के धन की आकांक्षा तो मत करो तो धन का निषेध कर दिया तो इसका मतलब कर्म का निषेध क्योंकि धन कर्म के लिए ही धन है इसको स्त्री परिग्रह पूर्वक जिसको कर्म करना है उसी के लिए धन की आज्ञा शास्त्र देता है इसी बात को आनंद जो है ध्यान दिलाते हैं किंचन संपन्न से व कर्मण अधिकार जो धन संपन्न है उसी का कर्म में अधिकार है क्योंकि उसके लिए तो जरूरत है ना अब दूध चाहिए दही चाहिए अग्नि चाहिए उसके लिए तो सब कुछ चाहिए तो उसको तो संघ्रह करना पड़ेगा धन का तो धन संपन्न जो है उसी का कर्म में अधिकार है और प्रथम मंत्र से धनाकांक्षा निषेधे ना प्रथम मंत्र का जो अधिकारी है ज्ञान का जो अधिकारी है उसको धन की इच्छा का ही निषेध कर दिया माग्र था धन की संत करो तुम तो कर्म अधिकार निषेध प्रति इससे ऐसा लगता है कि वह कर्म का अधिकारी नहीं था कर्म अधिकार का उसका निषेध अब एक चीज बताते हैं कि अच्छा है ये आपने कहा कि जी विशु जो है जीने की इच्छा रखने वाला है वह वा कर्म का उसके लिए कर्म का विधान किया तो सन्यासी क्या जीने की इच्छा नहीं रखता है तो नहीं रखता उसको जीने की इच्छा रखने के लिए जो है नहीं कहा गया है के लिए जीने की इच्छा रखने के लिए नहीं कहा इसी को कहते हैं जिजी ईशाही कर्माधिकारी कर्माधिकारी प्रमाण महा जीने की इच्छा कर्माधिकारी को ज्ञान अधिकारी को जीने की इच्छा नहीं। इसमें शास्त्र प्रमाण बताते हैं ना जीवित मरने वा गृिम कुरीत अम किया पदम सन्यास के समय का यह उपदेश है कि वह जीवितें मरने वृद्धि न कुरीत वह तो जीने में या मरने की अभिकांशा न करे न मरने की अभिकांशा करे न जीने की अभिकांशा करे शरीर रहना रहेगा जाएगा तो जाएगा पर वह न जीने की इच्छा करे सन्यासी और न मरने की इच्छा करे तो ये सन्यासी के लिए उपदेश है न जीवित मरने वा गृिम पूर्वी तलिए उसको का अरण्यम याद सन्यास के बाद कहते ना चले जाओ उत्तराखंड जंगल में धीरे संन्यास के, के समय तो परमस हो जाता है मतलब उसका जो है वो वस्त सब परित्याग हो जाता है तो उसको कहा जाता है कि तुम जो है उदी श्यां उत्तर दिशा में चले जाओ बस यहाँ से उत्तर दिशा में चलते चलते चले जाओ बाद में जब ये दिखाई देता है कि ये उत्तर दिशा में जाने के लिए अभी तैयार नहीं है और पान में शरीर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है अभी यहीं रहना चाहता है उस तवण मनन करना चाहता है शास्त्र का तब फिर गुरु उसको ओम नमो नारायणाय करता है और उसके लिए लोक लक्षार्थ वस्त्र प्रदान कि जब भाई यहां रहना है तो फिर ऐसे नहीं रहना लोग कहे इसलिए तुम वस्त्र धारण करो तो उसको वस्त्र प्रदान करता है तब वो वस्त्र पहनता है तो आज भी संन्यास में ये परिपाति है तो अब देखिए शास्त्र कहता है कि अरण्यम याद वो अरण्य तो में चला जाता उसको समुदाय में रखने रहने की कोई जरूरत नहीं अगर वहा शरीर कैसे चलेगा शरीर की तो चिंता छोड़ दो चलेगा नहीं चलेगा उसकी क्या अपने तो स्वरूप में निश्चित हो जाओ पदम ये स्थिति ये वेद शास्त्र का जो है सन्यास विषय ये स्थिति जो कहो कि चले जाते हैं एक वर्ष वहाँ रह करके फिर चले आएंगे आश्रम बनाएंगे एक वर्ष तपस्या एक वर्ष तपस्या करेंगे जंगल में जाकर के तपस्या करेंगे उस खंड में जाकर तपस्या करेंगे और फिर लोग कल्याण के लिए आ जाएंगे यात्र कहता है नहीं। तो न पुनर्याद वहां से फिर लौटने की इच्छा से मच जाना लौटना नहीं, नहीं है आप वो शेष नहीं है तुम्हारा आत्मचिंता ही शेष है वो वहीं पर तो जब तक शरीर है तब तक जो है वह चिंतन तो तो तो कर ना तो याद वो अरण्य से फिर लौट करके नन्यास शासना ये सन्यास के लिए शास्त्र का है, ये उपदेश है सन्यासी के लिए संन्यास प्रकरण में ये उपदेश है सन्यास ग्रहण करके इस प्रकार तो का जन करें थोड़ी सी पीड़ा हम लोग देखें अरण्य शब्द आया था ना अरण्य तो अरण्य शब्द का अर्थ लिखते हैं आनंद देवी स्त्री जन असंकीर्णम आश्रम याद वैसे अरण्य किसका नाम है उस समय तक आश्रम निर्माण हो गए थे आनंदगिरी जी के समय में तो अरण्य शब्द का अर्थ फिर उन्होंने कहा कि ऐसे स्थल में जहां से स्त्री जन का किसी प्रकार का संपर्क नहीं उस आश्रम का नाम अरण्य क्योंकि स्त्री संबंध से ही गृहस्थी है और धन विषय की इच्छा है तो इसलिए जो है वह ऐसे जगह के जहां पर स्त्री जन असंकीर्णम आश्रम नहीं आती ऐसी जगह संज्ञा शास्त्र में चला जाए पदम जो था भाष्य में वो पदम का अर्थ करते वेद शास्त्र स्थिति वेद शास्त्र की स्थिति है वेद शास्त्र का निर्णय है व्यवहार में चाहे देखा जाए चाहे न देखा जाए पर वेद शास्त्र का निर्णय तो ये तक अरण्य बाशोपलक्षिता संन्यासा आनंद के लिए कहते अरण्य बाशोपलक्षण ये संन्यास का तो अरण्य बाशोपलक्षित जो सन्यास है उससे ना पुनरिया फिर से न लौटे यहाँ पर ब्रह्मसूत्र में विचार आया विचार आया कि मान लीजिए कि जो है वह ब्रह्मचारी पतित हो जाए तो उसके लिए प्रायश्चित है शास्त्र में शास्त्र में ये प्रायश्चित है गर्धवालंबन इत्यादि जो है लंबन इत्यादि प्रायश्चित है उस प्रायश्चित को करके वो शुद्ध हो सकता है की यदि सन्यासी जो है वह अपने आश्रम से गिर जाए तो कहते ये नहीं संभव ये संभव नहीं क्योंकि पुत्रेश्तेष्णा लोकेशना ये आय ये विक्षित होकर के वह आश्रम है इसलिए वह जो है उसमें संभव नहीं हो सकता कि वह उपचित और ये दिया है तो फिर उसका प्राश्चित कैसे कर सकते उसका प्रायश्चित उसका प्राश्चित शरीर छोड़ देना और कोई उसके लिए प्रायश्चित नहीं होता और कहा कि उसकी ऐसी आए, संभावना नहीं की जा सकती तो यहां पर ये बात करते हैं कि वहां पर ये प्रश्न उठाया था कि क्यों लौटेगा ए, हो सकता है उसको लगे कर्म श्रद्धा हो जाए उसके मन में पहले कर्म करता था ना तो कर्म विशेष उसके मन में हो जाए कि देखो पहले शास मन शोपाशन करता था गायत्री जब करता था आतिथ सेवा करता था अब कुछ नहीं सुनेंगे ऐसा कर्म की प्रति उसके मन में श्रद्धा नहीं ने इस प्रकार की श्रद्धा उसके अंदर न याद फिर न लौटे इस चीज को छोड़ दिया जो है उसको जो है वाल्ट को खाने के लिए नहीं लौटना चाहिए उल्टी जिसको कर दिया तो उस उल्टी को खाने के लिए कुत्ता नहीं बनना चाहिए कुत्ता ही जो है कुत्ता वृत्ति से ही उल्टी को खाया जा सकता है तो फिर ऐसा ऐसी वृत्ति में धारण तो एक कमजोर पड़ जाता है पूर्व से कमजोर पड़ जाता है हमने ही देखा पहले जो है एक अवधूत अवधुत नहीं थे बोलते भी नहीं थे अवधूत थे फिर दूसरे बार आए तो यज्ञोपवीर तर के बोल रहे थे हमने कहा यज्ञोपयुक्त तो कह लिया तो अवजुक है यज्ञो दुनिया सब हमको सूत्र समझने लगी मैं नदयुपारी ब्राह्मण में सदपारी ब्राह्मण जो है और हमको ये सब सूत्र समझते हैं हमने कहा अब कौन गड़बड़ तीसरे बार आए तो जो है कपड़ा पहन करके आए तो कपड़ा पहन के आए तो यहां तो कपड़ा पहन के रहती थी और यहां से गांव में जाती थी तो कपड़ा रख करके नंगर जाते थे तो चौथे बार आए तो परिवार से आए तो कहने का तात्पर्य यह है कि शास्त्र कहता है कि यह जो श्रद्धा हो जाती है, जो है, मैं ब्राह्मण था मैं ऐसा था ये श्रद्धा मन में आ जाए तो ये नहीं। इसी को आनंद गिरी कहते हैं कि न प्रत्यावृत्ति कर्म श्रद्धाम प्रत्या कर्म श्रद्धया न कुरिया कर्म में श्रद्धा करके फिर लौटे मन गया चलत तो लौटे नहीं जिजी विषाद रहित संन्यास विधान इस प्रकार जो जिजी विषा रहित है जीने की भी इच्छा जिसने छोड़ दिया है उसको संन्यास का विधान होने से इत्या नईक फल काम से ज्ञान इत्याह और दूसरा भी है एक फल नहीं है दोनों में ना एक फल का मश्य ज्ञान कर्मण अधिकार न एक फल जो चाहता है उसको ज्ञान में और कर्म में दोनों में अधिकार नहीं कर्म का फल, है, तो कर्म अधिकारी है, का फल चाहता है तो कर्माधिकारी है और ज्ञान का फल मोक्ष चाहता है तो ज्ञानाधिकारी है एक में अधिकार नहीं हो सकता इसी बात को कहते हैं भाष्य में देखिए उभयो फल ये दोनों का जो है फलभेद भी जो है वह कहेंगे इसी में कहेंगे, कहेंगे।, का फल क्या कहेंगे? वो मोहक का शोक एक अनुपष्यतः ज्ञान का फल कहेंगे और कर्म का फल क्या करें कहेंगे वो मृत्यु के समय कहता अग्निप राय, तो था कहा? कर्म कर्म फल भोग के लिए जो है वो अपराधना करेगा तो ऐसे ब्रह्मलोक जाएगा। तो इस प्रकार का दोनों का दोनों फल भेद भी यहां पर ही जाएगा थोड़ा आनंद में देख लें, साफ हो जाएगा उभयो रीति मोह क शो कह एक अनुपष संदान अनर्थ प्रहानम ज्ञान फल आगे इसी उपनिषद में ज्ञान का फल कहेंगे कि को तो मोह शोक ये तत्व अनुपषित एक तत्व का जो सर्वत्र दर्शन करता है उसको मोह कैसे हो सकता है शोक कैसे हो सकता है यानी शोक मोह की सर्वथा जो है निवृत्त जो है वह फल वहां पर बताया है कि अनुपित तो सनिदान अनर्थ प्रहाणम ज्ञान कारण के सहित अज्ञान रूपी कारण के सहित अनर्थ रूपी संसार का नाश यह जो है ज्ञान का फल कहेंगे इसी उपनिषद में और कर्म का फल क्या कहेंगे उपासना सहित कि संसार मंडलांतर्गत में इस संसार के मंडल में ही देशांतर प्राप्त जो यहाँ से जा करके दूसरे देश में जिसकी प्राप्ति है जो गति पूर्वक जो है जिसकी प्राप्ति गत्याधीन जिसकी प्राप्ति ऐसा जो हिरण्य पद प्राप्त आदि लक्षणम हिरण्य गर्भ पद प्राप्ति इत्यादि लक्षण कर्म फलम बक्षती कर्म फल को कथन करेगा किस वाक्य के द्वारा अग्नि नये सुपथा इतन इस जो है इस तद वाले मंत्र के द्वारा इसको अब नारायणोपनिषद वाक्य में भिन्नाधिकारी प्रमाणित यही नहीं दूसरे जगह भी नारायणोपनिषद में जो बात कही गई है वह अभी ज्ञानाधिकारी जो है दूसरा है और कर्माधिकारी दूसरा है इस बात को जो है वह नारायणोपनिषद कथन करता है कहा कथन किया तो कहते तो देखिए आनु भवतः इम दवौनौषा क्रियापथ पुस्ता उवृत्ति मगेण ईशणात्र्यासपथ्वात्ये तो नारायणोपनिषद में नारायणोपनिषद में ये बात कही गई कि पुरस्ताप से लीजिए लीजिएगा पुरस्ताप माने सृष्टि के आरम्भ सृष्टि काल में दौ, दौ पंथान्तर ये दो ही मार्ग जो कोई तीसरा मार्ग नहीं जैसे गीता में दो मार्ग बताए ऐसे दो मार्ग ही जो है भूतों की सृष्टि के पश्चात जो है जगत के कल्याण के लिए प्रवृत्त हुई तो ये दो मार्ग जो है वह प्रवृत्त हुई सृष्टि जब भगवान ने सृष्टि की तो सृष्टि करके दो मार्ग यहाँ पर प्रवृत्त कर दिया तो द्व इम द्व एवं पंथानव अनुनिष्क्रांत तरो माने श्री भूत सृष्टि के पश्चात है तो प्रवृत्त ऐसे दो मार्ग कौन दो मार्ग हैं है क्रियापथश पुरस्तात् संस क्रियापथ हुआ वाले क्रियापथ और उत्तरेण इसके द्वारा निवृत्त मार्गेण निवृत्त मार्ग के द्वारा संन्यास और फलाभिषणि से क्रियापथ ये हुआ निवृत्त मार्ग वाले के लिए मुख्य क्या है कि यह सणात्र्याग त्रेष्णना दितेषणा लोकेषणा का परिज्ञा इस संन्यास मार्ग का हो गया इन दोनों में कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है कर्म मार्ग श्रेष्ठ है क्योंकि दोनों शास्त्रीय मार्ग हैं शास्त्र ने कर्म का भी प्रवर्तन किया सृष्टि के आदि में और ज्ञान का भी प्रवर्तन किया तो दोनों में कौन मार्ग श्रेष्ठ है पते दोनों शास्त्री होने से श्रेष्ठ है पर एक सीधे जो है लक्ष्य को प्राप्त कराता है और एक परंपरा से कराता है इसलिए सीधे सड़क जो पहुंचावे वो सड़क श्रेष्ठ है उस सड़क से जाने की योग्यता हो जाए तो काम जल्दी हो जाएगा और एक घूम करके जाने वाली जो सड़क है सीधे गंगा की धारा मिल जाए तो सीधे समुद्र पहुंच जाओ और नहीं तो फिर जमुना के किनारे हैं तो फिर जमुना में अपनी नौका छोड़ो फिर धीरे धीरे करके वो प्रयाग में ले जा करके गंगा में मिला देगी नौका फिर गंगा में मिला देगी फिर आपकी नौका समुद्र में चली जाएगी तो सीधे यदि जो है गंगा के किनारे अपनी नौका नहीं पहुंच गई है तो जहां है वहीं पर छोड़ दो जमुना के किनारे है तो जमुना में अपनी नौका छोड़ दो तो उसके माध्यम से पहुंच जाए लेकिन गंगा में छोड़ने की योग्यता है तो वो श्रेष्ठ है कि किसी ले जाएंगे इसी बात को वहां पर बताया कि तय संन्यास पथ रेच यति उन दोनों मार्गों, दोनों मार्ग दीपशास्त्री हैं फिर भी दोनों में जो है वह क्या है कि जो संन्यास पथ है वही जो है वह जरा श्रेष्ठ है क्यों श्रेष्ठ है कि परम पुरुषार्थ को सीधे प्राप्त करता है तैत्रियक ब्राह्मण में भी ये बात आती है न्यास वो ये दोनों मार्ग में जो है ना जो न्यास है मैंने संन्यास है वह अत्यधिक अत, अतिरिक्त श्रेष्ठ है माने जो है इससे जो है वह बढ़ करके जो है वह प्राप्त कराने वाला है टीकाकार को देख लें थोड़ा। की पुरस्तार, पुरस्तार ले थोड़ा कि पुरस्तात् पहले ले लिया टीकाकार ने पुरस्तात् वैसे तो वाक्य में मालूम होता पुरस्तात् क्रिया पथश्तात्न्यास्य उत्तरे पर टीकाकार ऐसा नहीं लेते पहले लेते तो पुरस्तात्ते माने सृष्टि के आदि में पुरस्तात् अर्थ आनंद ने कह दिया सृष्टि काले सृष्टिकाल में अनुनिष्क्रांत करो भूत सृष्टि अनुप्रवृत्तम भूत सृष्टि जो है वो भूत सृष्टि के पश्चात जिनकी प्रवृत्ति हुई पहले सृष्टि हुई फिर उनके लिए उपदेश हुआ तो भूत सृष्टि के पश्चात जो प्रवृत्त हैं भिन्नाधिकारितभयों दोनों के अधिकारी भिन्न है इसलिए सन्यासी व अतिरिक्त श्रेष्ठ सन्यास ही दोनों मार्गों में श्रेष्ठ होता है क्यों श्रेष्ठ होता है परम पुरुषार्थ व्यवधानात् व्यवधानात्त है अब अव्यवधान होना चाहिए हमारे में व्यवधाना भी परम पुरुषार्थ अव्यवधाना की क्य है परम पुरुषार्थ में व्योधान नहीं पर इसको ऐसा नहीं समझना इसका तात्पर्य है कि भाई जिस किसके लिए श्रेष्ठ है श्रेष्ठ इस दृष्टि से है कि परम पुरुषार्थ के प्राप्ति में व्योधान नहीं पर पथ जिसके लिए श्रेष्ठ है वो इस दृष्टि से श्रेष्ठ है कि वही की अपनी योग्यता है हमारे नौका की स्थिति जमुना के किनारे इसलिए जमुना में नौका छोड़ना ही वहाँ पर श्रेष्ठत्व है वही परंपरा है कि उस परंपरा से वो गंगा में चला जाएगा अब नौका हमारी जमुना के किनारे है और कल्पना हम गंगा की करें जीवन तो हमारा जो है अभी संसार से छूटा नहीं है उत्तरेषणा वित्तेशना लोकेशना से विकसित नहीं हुआ है जीवन अब हम संन्यास की कल्पना करें तो नौका हमारी कैसे गंगा न जाएगी तो जमुना के किनारे इसलिए जहां पर स्थिति है शास्त्र वहीं की स्थिति के द्वारा आगे का मार्ग प्रसन्न करता है इसलिए यहाँ श्रेष्ठता इस दृष्टि से कही गई है कि वह जो है वह सीधे का सीधे जो है वह बिना किसी व्यवधान के और ये नौका तो यमुना से गंगा में जाएगी गंगा की तो समुद्र में जाएगी और गंगा में पड़ने की नौका की योग्यता है तो सीधे समुद्र में जाएगी इसलिए जो है गंगा में नौका की स्थिति को श्रेष्ठ मान तो इसी बात को कहा कि अतिरिक्त श्रेष्ठ हो परम पुरुषार्थ व्यवधान अव व्यवधाना व्यासवाक्य मद व्यास जी ने महाभारत में भी इसी प्रकार की बात कही केवल ऐसा नहीं कि जो है उपनिषद में ही ये बात कही गई है व्यास जी ने महाभारत में भी ये बात सुखदेव के लिए कही द्वार इमान वेता प्रतिष्ठिता प्रवृत्ति लक्षणों धर्मो निवृत्त विभावित इत्यादि पुत्रा विचार्य निश्चितम उत्तम व्यासेन वेदाचार्य भगवत कहते हैं कि वहां पर कहते द्व इम अथ इसी तो गीता में कहा गीता में भी कहा इसी को ये महाभारत में अलग कि द्व इम दो मार्ग है ते दो मार्ग हैं लोक से प्राप्त है कहते नेदा प्रतिष्ठित जहां वेद की स्थिति वेदिक सिद्धांत में दो ही मार्ग हैं कौन सा मार्ग है प्रवृत्ति लक्षण धर्म निवृत्त विभावित एक प्रवृत्ति लक्षण धर्म है एक निवृत्ति लक्षण धर्म है यदि आपको अभी संसार की से लोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक संसार की इच्छा है तो इच्छा है तो आप प्रवृत्ति लक्षण धर्म को स्वीकार कर लीजिए और शास्त्र के अनुसार कर्म धारा में आपने को छोड़ वो कर्म धारा धीरे धीरे धीरे धीरे निष्काम होकर के आपको ज्ञानधारा में ले जाएगी आपके वासनाओं का परिपाक करके आपको जो है जगत को छुड़ा इसमें एक चीज और ध्यान में रखना चाहिए शास्त्र के अनुसार जब आप कर्म में प्रवृत्त होंगे तो कर्तव्य बुद्धि से प्रवुत् क्योंकि तो शास्त्र की आज्ञा है तो मन प्रधानता नहीं रहेगी कर्तव्य प्रधानता रहेगी और यदि शास्त्र को आधार नहीं बनाएंगे तो मनप्रधानता प्रधान होकर के आप प्रवृत्त होंगे और मनप्रधान होकर के प्रवृत्त होंगे तो वह प्रवृत्ति आपको ज्ञान मार्ग के तरफ नहीं ले जा सकती वो ज्ञान मार्ग के तरफ नहीं ले जाते वो तो और आसक्ति को बढ़ाती जाएगी आसक्ति को बढ़ाती जाएगी और संसार शक्ति बढ़ती जाएगी और आप शुभ अशुभ करते रहेंगे और शास्त्र की दृष्टि से प्रवृत्त होते हैं तो प्रधानता किसकी हो जाती है शास्त्र की प्रधानता हो जाती है शास्त्र कहता है इसलिए प्रवृत्त हो गए तो शास्त्र प्रधान हो जाता है मन गौण हो जाता है तो शास्त्र की जब प्रधानता हो जाती तो आपके जीवन में शोधन शुरू हो जाता कर्तव्य से जो फलाभि संधि है उसका शोधन होने लगता है शोधन होने लगता है तो धीरे धीरे अंत पर शुद्ध होकर के फल से हट जाता तो हट जाता है तो ज्ञान धारा में जो है वो जीवन चला जाता है इसलिए यहां पर कहा कि येदा ये प्रतिष्ठिता है कौन प्रवृत्त लक्षण धर्म और निवृत्त निवृत्त लक्षण धर्म अधिकारी के लिए निवृत्त लक्षण धर्म वैराग्यवान के लिए और जो है वह जो अभी सकामी है उसके लिए प्रवृत्त लक्षण धर्म कहा गया है पुत्राए विचार्य निश्चितम उत्तम व्यासी ब्यास जी ने पुत्र को विचार करके ये बात कही व्यास जी के कहने मात्र से प्रमाण कैसे हो सकता है कहते ब्याज जी कोई मामूली नहीं है कोई कथावाचक नहीं है ब्याज जी वेदाचारी है, वेद के आचार्य हैं, इसलिए वेद के विरुद्ध नहीं बोल सकते हैं वेद के विरुद्ध नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वेदाचारी है। जो कि कवि जो है मोह हो जाए मन में पुत्र के प्रति कोई वेद से का भी अर्थ बदल सकते है तो सदैव नहीं भगवता यह जो है व्याची साक्षात भगवान है और भगवान में इस प्रकार के दोष की कल्पना नहीं की जाती है इसलिए भगवता वेद वेदाचार्य न व्यासेनाश्चित मुक्तम और अनियो चनेव दर्शियमा इसका विभाग में स्पष्ट करके आपको बताऊ बृहजारण्य में इसका विभाग साफ कर दिया और उसी आधार पर यहाँ पर भाष्यकार भगवान वहां पर दो ही विभाग कर दिया काम आए मान आप काम कामना वाला और न कामना वाला ये दो विभाग ही कर दिया बृहजारण्य और दो विभाग करके जो है दो प्रकार के अधिकारी को बताया और इसी आधार पर गीता में दो विभाग किया तीसरा विभाग भक्ति का विभाग अलग नहीं किया जाता है शास्त्रों में भक्ति का विभाग अलग नहीं करते वह जो है वह वो ऐसा है कि उसका सब में योग लग जाता है कर्म के साथ भी भक्ति जुट जाती है और मुखक्षा के साथ भी भक्ति जुट जाती है क्योंकि भक्ति एक रस और एकाग्रता उत्पन्न करने वाली चीज है तो ये एकाग्रता कर्म में हो उपासना में हो ज्ञान चिंतन में हो उसकी आवश्यकता पड़ती वो सभी में जो है उसका सहयोग हो जाता है इसलिए मुख्यु के लिए भी हो जाती इसके लिए पर ये दो मार्ग पृथक इनमें एक दूसरे का सहयोग नहीं भक्ति का सहयोग बन जाता है इसीलिए दो ही मार्ग जो है शास्त्र में कहते हैं तीसरा मार्ग नहीं कहता आपका भाव जो है जिसमें केंद्रित हो जाए तो उसको विशिष्ट अच्छा बना देता है इसलिए भाव शक्ति को लेकर के जो भक्ति धारा है वो भक्ति धारा बीच में मानी गई है उसका सबके साथ सहयोग तो कह दिया विभागम क्या अनियो दर्शे इसका विभाग जो है वह हम आगे दिखाएंगे तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया कि प्रथम मंत्र से एक विभाग हो गया और द्वितीय मंत्र से एक विभाग प्रथम विभाग में माग्रधा किसी भी प्रकार के संसार के धन की इच्छा का जो है परित्याग तो ऐसा वित्तीष लोकेषना से दुखित होकर के सन्यास मार्ग और उसमें ईशावास निधम पूर्ण सर्वम ये जो है मुख्य उपदेश थी और जो इस प्रकार का इकाई नहीं है जो जगत के धन की इच्छा नहीं छोड़ सकता है अभी स्वर्ग जाना चाहता है ब्रह्मलोक जाना चाहता है इस जगत में यश प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए फिर मनमानी करेगा तो पाप पकड़ लेगा इसलिए जीजी, जीजी। उसने कहा कि कर्तव्य प्रधान होकर के तुमको शास्त्र जैसा कहता है उसको कर्तव्य प्रधान होकर के फल प्रधान मत हो कर्तव्य प्रधान होकर के तुम काम करोगे तो निश्चित ही पाप का संबंध तुमसे नहीं होगा और तुम जो है इस धारा में ज्ञान धारक करते और इससे अतिरिक्त तो कोई मार्ग बताया नहीं कोई बताया अब अगला जो मंत्र आ रहा है इसमें क्या बताएंगे जिसका संकेत कर दिया था मागृध संसार के धन की इच्छा इससे लगता है कि सिद्धांत श्रुति का ही कि संसार की धन की इच्छा तुम करते हो तो भी तुम्हारे लिए मार्ग तो बता दिया पर संसार की धन की जो इच्छा है यह ठीक नहीं है सुख देने वाली नहीं कल्याण करने वाली नहीं तो यहां दो चीज ध्यान में रख शास्त्रानुसार आप शास्त्र प्रधान होकर के कर्म करेंगे तो वह कल्याण का हेतु बनता है पर संसार की इच्छा कल्याण का हेतु इसलिए आपका जीवन कर्तव्य प्रधान हो जाएगा इच्छा प्रधान नहीं होगा और इच्छा प्रधान होगा तो फिर जो है उसमें दोष इसलिए संसार के धन की इच्छा रखने वाले की निंदा करता है यात्रु उसकी निंदा करते है। <laughs> थोड़ी सी बात करते हैं भाष्यकार छोटा थो सा अवतरण है और उसके पहले टीका है आद्य मंत्रार्थ प्रपंच प्रपंचम प्रथमम अविद्य निंदा क्रिय पहले मंत्र का जरा विस्तार करना है तो उसके लिए माग्रधर जो अंश था मागृह कष्ट शिक्षण जो है ये संसार के धन की इच्छा रखने वाला जो अज्ञानी है उस अज्ञानी की निंदा विस्तृति के द्वारा किया जा रहा है में देखें अथ इधानीम अयम मंत्र आरंभ ये मंत्र जो है अविद्व अविद्वान अभिद, की निंदा के लिए कोई कोई ऐसा मानते हैं कि प्रथम मंत्र का प्रकरण एक हो गया द्वितीय मंत्र का प्रकरण एक हो और द्वितीय मंत्र से संबंधित ही और हालांकि भाष्यकार भगवान का कहना ऐसा नहीं है भाष्यकार भगवान ये मानते हैं कि अब दो दो प्रकरण हो गए उसमें पहले प्रथम प्रकरण जो है उसको हमको आरंभ करना तो है आगे आदित्य पर प्रथम प्रकरण आरंभ करने के लिए जो ज्ञान में नहीं है अज्ञानी है धन के जो है संसार के फल की इच्छा रखने वाला है उसके दोष को बताते हैं कि इस मार्ग में इस प्रकार का दोष है इसलिए भाष्यकार भगवान यही कहते हैं कि अविद्व निंदाथो यम मंत्र आरम्भ अविद्वत निंदा के लिए ये मंत्र आरंभ करते हैं सूरिया लोका, लोका अंधीन समृता का प्रयाग्छके कहते हैं कि असूरिया नाम तेलो का यहां ते जो है वह ए अर्थ में कि वे लोक आत्मा जो ये जो लोक हैं वह क्या है असुरिया नाम असुरिया इस नाम से उनकी प्रसिद्धि नाम यहां प्रसिद्धार्थ था सूर्या क्यों उसका नाम पड़ा तो ऐसा मानते हैं कि पहले सुर शब्द बनाओ सुर सुमते इति सुरा आत्मज्ञान क्योंकि वो देवता हैं उनको जो है वह सतत प्रसन्नता नहीं रह सकती दैत्यों का भय निरंतर बना रहता है इसलिए उनका सुष्ट रमन नहीं है पर आत्मा जो आत्मा मुनि है वो आत्म तृप्त है आत्म संतुष्ट है आत्मा में ही प्रसन्न है तो उनका नाम यहाँ पर है सुर सुमन ते सुरा, सुरा का अर्थ हो गया आत्मा रामा अन्य उनसे जो अन्य हो गए वो कौन हो गए असुरा आत्मज्ञ जो नहीं है माने अज्ञानी जो है उसकी यहां पर असुर संज्ञा है और तेम योग्या लोका उनके रहने योग्य जो लोक बने शरीर कर्म फलभूत देह विशेष वो है असूर्या लोका यानी अज्ञानी जनों के रहने योग्य जो शरीर लोक वो हो गए असुरिय नाम से प्रसिद्ध लोक उसमें क्या जो है असुरपना क्या आ गई कहते तो अंधेन तमसा आदरता अंधेन तमसा, तमसा आवृता इतने कह देते अंधेन तमसा आवृता, घन अंधकार है घन अंधकार अथवा कोई अंधा है और अंधकार में पड़ गया तो क्या अंतर हो जाएगा अंधकार में खड़ा है तो दूसरे को भी नहीं दिख रहा है कि वह हाथ पकड़ करके उसको निकाल दे और अंधा है इसलिए जो है वह स्वयं मार्ग निकाल नहीं सकता है नेत्र वाला हो तो अंधकार में से भी मार्ग निकाल लेता है पर जो है वह वा नेत्र वाला नहीं है इसलिए स्वयं मार्ग का निर्धारण नहीं कर सकता है और अंधकार में है इसलिए दूसरा भी उसको निकालना चाहता तो यहाँ कह दिया अंधेन तमसा ब्रता इसी प्रकार ये लोग क्यों हैं कि वो स्वयं भी वहां से निकलने की बुद्धि नहीं है पशु शरीर है पक्षी शरीर है तो स्वयं भी हमको निकलने की बुद्धि उसमें नहीं है और दूसरा चाहे तो भी उसको निकाल नहीं सकता है क्योंकि योग्यता नहीं